ओ नमो भगवते नमो भगवते नमोते ओ नमो भगवते वासुदेवा ओम ज्ञानतिरंद ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मित तस्में श्रीगुरव नम श्रीचैतनिया मनोभीष्ट स्थात भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरो श्री सागर जाता सह गना रघुनाथन्व तम सजीव साइता सवधूत परीजनसहिता कृष्णचैतन्यम श्रीराधपना ललिता श्री विशाखाता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो चतपते गोपेश गोपिका गोपिकांता का कांत नमस्तु तप्त कांचना गौरांगी राधे वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रणमा हरिप्रिए वाचा कलपत कृपा सिंधु नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुन्यानंद श्रे अद्वैत गदागर शिवासरी गौरभंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण तब सबका स्वागत है कार्यक्रम में तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कार्तिक महीने के बारे में और इस साथ ही साथ भगवान कृष्ण की जो विशेष लीला है जो कार्तिक में घटित हुई थी हम श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन शुकदेव गुरु ने राजा परीक्षित को किया है तो जैसे कि शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण की ये जो चर्चा है ये भवा औषधि के समान हैं परीक्षित महाराज को तो जब शाप मिला था शुंगी ऋषि ब्राह्मण के द्वारा तो उस शाप के कारण परीक्षित महाराज ने उन्होंने शाप दिया था कि हे वो, ज, वो जो राजा है, उनको सात दिनों में उनकी मृत्यु होगी और एक एक सर्प के द्वारा सर्प उनको दंश करेगा तक्षक जो उड़ने वाला सर्प है तो महाराज परीक्षित ने कोई और उपाय नहीं सोचा कि मेरी मृत्यु नज़दीक आ रही है बल्कि परीक्षित महाराज के पास इतना सामर्थ्य था इतनी योग्यता शक्ति थी कि वो उस शाप को परास्त कर सकते थे और उलट कर उस शुंगी ऋषि को शाप दे सकते थे लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जब इस प्रकार की विपदा आती है तो वो सदैव कृष्ण का हाथ देखते हैं कि हाँ इसके पीछे कौन है कृष्ण है तो कृष्ण ही मुझे अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपने जीवन में कृष्ण को देखा इस इस, इस फॉर्म में, में इस फॉर्म में इस रूप में कृष्ण को देखा और उन्होंने तुरंत ही आपने सारे राज कारोबार का त्याग किया और बहुत ही सरलता से जाकर गंगा नदी की शरण ग्रहण की उन्होंने कहा कि मैं गंगा की शरण में हो और गंगा के तट पर जो वैष्णव गण हैं उनकी शरण में हो और वैष्णवों को कहा कि आप क्या करो गायक विष्णु गाथा आप कृष्ण की महिमा का वर्णन करो मुझे इस उड़ने वाले साप का भय नहीं है मुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट औषधि क्या है भगवान का बारे में श्रवण करना भगवान की जो गुण गाता हैं भगवान की जो लीला हैं उनकी जो महिमा है तो परीक्षित महाराज सुकदेव गोस्वामी को अप्रोच करते हैं शुकदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण करते हैं और परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप आप कृष्ण की महिमा का वर्णन करो और ऐसे शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो मृत्यु के नजदीक है उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है उसको किसके बारे में सुनना चाहिए किसके नामों का जप करना चाहिए किसकी पूजा करनी चाहिए ये ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने किए और बिल्कुल अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूर छोड़कर अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को उन्होंने स्वीकारा और लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है हाँ वो इसलिए है कि भगवान के पास वापस जाना वैकुंठ जगत में वापस चले जाना यह हमारी पहली जिम्मेदारी है बाकी सारी जिम्मेदारियाँ तो सेकेंड्री हैं इस पहली जिम्मेदारी को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो बाकी जिम्मेदारियाँ बहुत सरल हो जाती हैं बहुत आसान हो जाती हैं लेकिन हमारी समस्या क्या है इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को हम प्राधान्यता नहीं देते अपने जीवन में बाकी सारे जिम्मेदारियों को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं और इसी कारण से हम इस जगत में होकर भी सुख का अनुभव नहीं करते शांति का अनुभव नहीं कर पाते और इस मृत्यु शरीर को त्यागने के उपरांत हम भगवान के धाम जा नहीं सकते नहीं जाते तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा कि हे सुखदेव गोस्वामी अब बिल्कुल चिंता से रहित हो जाइए आप इससे मत चिंतित रहिए कि मैं आपसे श्रवण कर रहा हूँ सुन रहा हूँ कृष्ण की महिमा तो मैं मुझे भूख लगी होगी प्यास लगी होगी नहीं नहीं मुझे ये सब चीजें कष्ट नहीं दे रही हैं आप केवल क्या करो कृष्ण की लीलाओं का कृष्ण की महिमा का वर्णन करो क्योंकि उन्होंने कहा वो कहते हैं निवृत्त तरशे उपगीय माना भवधि श्रोत्र मनोभि राम कव स्तम श्लोक गुणानुवादात हम कुमार विराजित बिना पशु ना जो कृष्ण है और कृष्ण की जो महिमा है कृष्ण के नाम कृष्ण के रूप कृष्ण के गुण कृष्ण के लीला ये क्या है औषधि है भव औषधि कौन सी औषधि है कौन सी औषधि है भव औषधि है भव का मतलब है चार चीजें हाँ भव भवानी की भवानी कौन है दुर्गा देवी है उनके पति कौन है शिव जी है भव तो उनसे ये भौतिक जगत है जो उनके नियंता हैं तो ऐसे भव रोग क्या है भवरोग हैं चार चीजें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो ये भव मतलब ये चार चीजें संसार मतलब ये चार चीजें तो बड़ा सरल है तो ऐसे परीक्षित ने कहा भव औषधि स्तोत्र मनोभि ये भव औषधि है कृष्ण के बारे में सुनना कहाँ से सुनना कैसे सुनना कानों से सुनना और विनम्रता की भावना से हाँ तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और परीक्षित महाराज ने कहा कि ऐसे कृष्ण जिनका वर्णन उत्तम चुने हुए श्लोकों के द्वारा किया गया है और जो व्यक्ति ये जीवन मिलने के बाद भी इतने अच्छे कान मिलने के बाद भी भगवान के बारे में सुनता नहीं है तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है अपनी स्वयं की आत्मा की हत्या कर रहा है, हाँ, है। हाँ, ना वो कसाई के समान हैं। इस प्रकार की तुलना परीक्षित महाराज करते हैं। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं इस दवाई को पीने के लिए क्या हूँ तत्पर लाए थो जब सुखदेव गोस्वामी ने उनकी इस जिज्ञासा को देखा उनकी इस उत्सुकता को देखा उत्साह को देखा कि अरे ये व्यक्ति कृष्ण के बारे में इतना सुनना चाहता है क्योंकि कृष्ण इस संसार में भी हम देखते हैं जब हमारे बारे में कोई व्यक्ति बात करता है सुनता है तो हम सबको अच्छा लगता है कि नहीं तो उसी प्रकार से कृष्ण को भी अच्छा लगता है जब आप क्या करते हो कृष्ण की महिमा को सुनने के लिए एकाग्र चित्त हो जाते हो गंभीर हो जाते हो सीरियस हो जाते हो सिंसियर हो जाते हो केवल भगवान के बारे में सुनने के लिए तो कृष्ण बहुत अत्याधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी फिर परीक्षित महाराज को भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना शुरू करते हैं तो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि परम भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतरित होते हैं तो भगवान का अवतरित होने का क्या कारण है भगवान का एकमेव कारण क्या है भगवान केवल अवतरित होते हैं इस जगत में आ, सो निमा आख्या आख्यापयंतम। भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करके सो सोघोषम स्वघोष मीनस ब्रजवासियों को अपने प्रिय भक्तों को आनंद रूपी कुंडो में क्या कराते हैं भगवान डुबो देते हैं भगवान का एक एकमेव बिजनेस है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और भक्तों का एक में वो बिजनेस क्या है भगवान को आनंद प्रदान करना ये भगवत भक्ति है इसलिए तो रूप गोस्वामी ने कहा कि ऋषि के नुषि केना, केना सेवनम भक्ति रुच थे भक्ति क्या है कि अपने सारे इंद्रियों के माध्यम से हाँ जो ऋषियों के इंद्रियों के जो स्वामी हैं कृष्ण हैं उनकी सेवा में नियुक्त तो हो जाना तो ऐसे कृष्णा प्रकट होते हैं ब्रजभूमि वृंदावन में और वृंदावन में अवतरित होकर कई प्रकार की लीलाएं करते हैं और उनके लीलाओं का एकमात्र उद्देश्य है दो प्रकार के उद्देश्य उनकी लीलाओं का एक है कि जो जीव इस भौतिक जगत में भोग की वासना से या लालसा से इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित है उनको अपनी ओर आकर्षित करना और दूसरा जो भगवान से प्रीति रखते हैं जिनको भगवान के प्रति प्रेम है जो भगवान की स्वाभाविक रूप से सेवा में मग्न है भगवान की सेवा किए बिना जो एक क्षण भी निवास नहीं कर सकते ऐसे अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना ये दो कार्य भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से करते हैं तो ऐसे कृष्णा वृंदावन में प्रकट हो जाते हैं और कृष्ण को क्या कहा जाता है कृष्ण नाम का अर्थ क्या है करशति इति कृष्ण जो सबको आकृष्ट करते हैं अपनी ओर वो कृष्णा है वो परम भगवान है तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में इस संसार में कोई कुछ कुछ लोगों को आकृष्ट कर सकता है, है? सबको आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं इसलिए सर्व चित्त सबके चित्तों को हृदय को आकृष्ट करने वाले हैं कृष्ण तो ऐसे कृष्ण वृंदावन में ब्रज में हर एक जीव को आपने और आकृष्ट करते हैं अपने सौंदर्य के माध्यम से अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने प्रेम के आदान प्रदान के माध्यम से और आपने जो वेणु माधुरी हैं भगवान जो वेणु बजाते हैं उसके माध्यम से सबको आकृष्ट करते हैं तो कृष्ण जब गव्य चराने के लिए भी निकलते हैं तो सारा ब्रज अपने घरों से बाहर आ जाता है विंडोज खिड़कियों में आता है और किसको देखना चाहता है कृष्ण को गव्य भी कृष्ण के आगे चलना नहीं चाहती गव्य हमेशा कृष्ण के पीछे चलना चाहती है वो सोचती है कि अरे अरे हम आगे चलेंगे तो कृष्ण के सौंदर्य को कौन देखेगा हम कैसे आगे बढ़ेंगे तो कृष्ण और बलराम को आगे चलना पड़ता था और गव्य सदैव उनके सौंदर्य को निहारते हुए ब्रज के वनों में प्रवेश करती थी हम हाँ। तो इस प्रकार से हर एक जीव अब हाँ। वृंदावन में कृष्ण से आकृष्ट है तो वृंदावन के जो निवासी हैं, उनका जीवन केवल कौन है कृष्ण है लाइफ एंड सोल उनके जीवन कौन है जीवन और प्राण कृष्ण है ये ब्रजवासी वन है तो ऐसे ब्रजवासियों का जीवन कृष्ण के लिए था उनका रहना उनका खाना उनका श्रृंगार करना उनका गवों का पालन करना खेती आदि करना अपने फैमिली को मेंटेन करना ये सब किसके लिए कर रहे हैं केवल कृष्ण के लिए हर एक जीव हर एक व्यक्ति हाँ तो ऐसे कृष्ण वृंदावन में सबको आकृष्ट करते हैं और अपनी बाँसुरी के माध्यम से भी जैसे ही कृष्णा अपनी मेनू बजाते हैं मुरली का वालन करते हैं तो सारे जड़ जंगम दोनों प्रकार के जो इस प्रकार के जीव हैं, वो तो मुक्त हो जाते हैं कृष्ण के प्रति कृष्ण जब गवों को लेकर निकलते हैं वनों में भ्रमण करने के लिए और उनको यमुना को क्रॉस करना हो तो वहाँ कोई ब्रिज नहीं था कोई पुल नहीं होता कृष्ण क्या करते थे बाँसुरी बजाना शुरू करते थे बांसुरी बजाने मात्र से ही जो यमुना का जल है वो क्या होता क्या होता है बिल्कुल आइस बन जाता है और उसके ऊपर से सारे बछड़े जा रहे हैं गोल बाल जा रहे हैं कृष्ण ना नाचते हुए जा रहे हैं तो वहाँ गौवे भी जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं मुरली का वादन करते हैं तो गौों के कान खड़े हो जाते हैं उस दिशा में जहाँ कृष्ण के मुरले की ध्वनि सुनाई दे रही है इवन जो बछड़े अपने माता का दूध पीते हैं गाय का और दुग्धपान करते हैं तो उसी स्थान में स्तग्ध हो जाते हैं तो इस प्रकार से वृंदावन की जो ब्रज भूमि है उनका सबका स्वाभाविक आकर्षण कृष्ण के लिए है और वास्तव में हर एक जीव कृष्ण से प्रेम करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वास्तव में हम अपने जो भी पत्नी हैं पति हैं बच्चे हैं रिश्तेदार हैं जिन सबसे प्रेम करते हैं तब तक जब तक उनके शरीर में आत्मा है कोई ऐसा व्यक्ति है कि कोई मरे हुए डेड बॉडी से उसको बड़ा प्रेम निकल आ रहा है बाहर, ऐसे होता है किसी से हाँ नहीं क्यों उससे प्रेम नहीं है क्योंकि कृष्ण ने उस शरीर को छोड़ा है हाँ क्योंकि भगवान कहते ईश्वर सर्वभूतान रुद्रेस अर्जुन तिष्ट मैं कौन से देश में निवास करता हूं? आप सबके हृदय रूपी देश में मैं निवास करता हूं। तो भगवान उस को छोड़ते हैं तो आत्मा निवास नहीं कर सकता उनको भी छोड़ना होता है वो भी शरीर से बाहर जाता है तो वास्तव में शरीर से व्यक्ति से तब तक हम प्रीति रखते हैं जब तक उसमें कृष्ण का निवास है भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं और जैसे ही वो निकल जाते हैं तो हम वास्तव में प्रेम करने योग्य वो वस्तु या व्यक्ति आ, नहीं होता तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्टली कृष्ण से ही प्रीति कर रहे हैं हाँ तो इस प्रकार से जो ब्रज भूमि है वो कृष्ण की सेवा के लिए बनी है वृंदावन क्या है सेवा की भूमि है तो हम सब के अंदर इस भौतिक जगत में भोग का भाव है कौन सा भाव है भोग करने का भाव इंद्रिय हाँ। कर्ता बनने का भाव भोक्ता बनने का भाव स्वामी बनने का भाव है लेकिन इसी भाव को जब बदलना होगा तो हमें क्या करना होगा आध्यात्मिक गुरु के शरण ग्रहण करनी होगी तो गुरु कौन है गुरु वो है जो हमारी भोग भावना को सेवा भावना में कन्वर्ट करता है भोग भावना को सेवा की भावना में बदलता है जो बदलने में एक्सपर्ट है इस भावना को जीव की तो वो कौन है आध्यात्मिक गुरु है हम यही शास्त्र कहते हैं तो जो वृंदावन है वो सेवा का स्थान है हम वो और किसी भोग आदि का स्थान नहीं है इसलिए हम सबके हृदय में कृष्ण के प्रति स्वाभाविक सेवा करने की भावना है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम आदि कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में नित्य है कृष्ण के प्रति प्रेम कृष्ण के प्रति सेवा की भावना ठूस ठूस के भरी हुई हैं लेकिन अभी वो हम गई है ढक गयी है तो वो कैसे जागृत की जा सकती है श्रवण आदि शुद्ध चित्ते हमें श्रवण करना होगा, भगवान की सेवा करनी होगी, भगवत भक्ति को गंभीरता से लेना होगा। जब हम इन कार्यों में गग्न हो जाते हैं अपने आप को नियुक्त करते हैं तो हमारा चित्त क्या होने लगता है शुद्ध होने लगता है चेतो दर बन चैतन्य महागुरु ने कहा ये जो चिंता है दर्पण की भांति है और इन बहुत गंदा हो गया है इसमें हम अपने आप को देख पाते हैं ना कृष्ण को देख पाते हैं तो इसको मार्जन की आवश्यकता है सफाई की आवश्यकता है और सफाई कैसे होगी जब हम निरंतर भगवान के भक्तों के संग में आएंगे और संग में आकर कृष्ण की महिमा को सुनेंगे उनकी सेवा में लगेंगे और हरे नाम का उच्चारण करेंगे प्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इस इन चीज़ों को जब हम स्वीकार करते हैं भगवान के भक्तों का संग सेवा की भावना और हरि नाम का उच्चारण तो हमारा ये जो चित्त है शुद्ध होने लगता है और बहुत तीव्रता से साफ होने लगता है जिसकी किसी और से तुलना नहीं की जा सकती तो इसलिए परम भगवान कृष्णा बहुत अधिक उत्साहित हैं, लालयित हैं, वो हम सबको अपने पास वापस ले जाने के लिए तो भगवान ने ये जो महीना है कार्तिक का वो हमें प्रदान किया है इसलिए बहुत जल्दी हमारे चित्र की शुद्धि करने के लिए क्या करने के लिए चित्तक की शुद्धि करने का ये महीना है एक कार्तिक महीना है हाँ जैसे यहाँ पर तो नज़दीकी शॉप मार्केट है है ना दिवाली में सब डिस्काउंट लगा हुआ है सेल है आ, तो वैसे ही भगवान दिवाली के समय ही आ, ये लीला प्रकट करते हैं और कार्तिक में ही तो कार्तिक भी एक डिस्काउंट या सेल लगा हुआ है कार्तिक में स्पिरिचुअल कृष्ण को प्रसन्न करने का अब थोड़ा भी कृष्ण के लिए कार्य करते हो कार्तिक में वो आपकी महान संपदा बन जाती है कृष्ण कहते हैं महतो कोई व्यक्ति कार्तिक में थोड़ी सी भी सेवा करता है कृष्ण की तो भगवान कहते हैं मैं उसकी महान भय से रक्षा करता हूँ तो इसलिए ये जो कार्तिक है ये विशेष महीना है भगवान तो हमेशा कुछ ना कुछ योजना बनाते हैं क्योंकि उनको बहुत व्याकुलता है बहुत आतुरता है हम सबसे मिलने के लिए लेकिन हम इतने ये हो गए हैं क्या कहेंगे हटीले हो गए हैं और एक कोई शब्द है बड़ा पावरफुल हम हम बिल्कुल कठोर हो गए हैं हम कृष्ण को मिलना नहीं चाहते भगवान सदैव खड़े हैं कृष्ण को बैठे हुए देखा कि आपने राधा को नहीं जो व्यक्ति इंतजार करता है है वो खड़ा रहता है। और खड़े हैं अकेले नहीं किसके साथ श्रीमती राधिका के साथ तो हमें शर्म चाहिए भगवान कब से खड़े हैं किसके इंतजार में हमारे हमारी कोई माता पिता बंधु भाई रिश्तेदार हाँ ये सब कोई हमारा इतना लंबा इंतजार करता है हम लेट हो जाए तो घर में कोई इंतजार करता है कि वो नहीं आएंगे तो खाऊंगे नहीं आज या खाऊंगा नहीं भोजन ऐसा होता है नहीं इस जगत में कोई किसी के लिए इंतजार नहीं करता है क्योंकि ये जगत क्या है स्वार्थपूर्ण भावना से भरा हुआ स्थान है जहा हर एक जीव अपनी निजी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा है और वो भूल गया है क्या भूल गया है प्रहलाद महाराज छोटे से पांच साल के बालक है वो कहते नमे विदुल स्वार्थ गति भी विष्णु ये मूर्ख जो भूल गए हैं कि उनके जीवन का असली स्वार्थ कौन है कृष्णा है विष्णु है उनकी सेवा है उनको प्रसन्न करना है ये जीवन का असली स्वार्थ है तो इस प्रकार से कृष्ण हमेशा योजना बनाते हैं कभी कभी वो स्वयं आते हैं कभी कभी अपने भक्तों को भेजते हैं कभी कभी शास्त्रों को छोड़ते हैं कभी कभी भगवान अपने धाम दे देते हैं इस पृथ्वी में कि ये लोग सुधर जाएंगे हाँ धाम का आश्रय लो नाम का आश्रय लो भक्तों का आश्रय लो शास्त्र का आश्रय लो और समझ जाओ कि मैं कौन हूं आपका असली हित चिंतन सूरदाम सर्वभूताना भगवान कहते मेरे जैसा हितचन आपका कोई नहीं है चैतन्य महाप्रभु ने कहा आमा आ, आ, आमा बिना के अब बताओ ये जगत में मुझसे बढ़कर तुम्हारा प्रिय बंधु कौन हो सकता है कोई है कृष्ण से बढ़कर भगवान से बढ़कर नहीं है तो इसलिए भगवान इन सब चीजों की व्यवस्था करते इतना ही नहीं भगवान स्पेशल ये दिन भी हमें प्रदान करते हैं एकादशी का तिथि देते हैं कि सुपर फास्ट भक्ति करके आप सुपर फास्ट जा सकते हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हाँ जैसे आजकल दुरंतो है तो है कि नहीं ट्रेन दुरौंतो है राजधानी है अब तीव्रता से भाग सकते हो इस सिटी से उस सिटी में तो ये कार्तिक भी वैसे ही है हाँ एक्सप्रेस के समान हैं इसमें बैठ जाओ कितने दिन के लिए दिन, बल्कि आपको चौरासी लाखियों तो, लेकिन कार्तिकेस जा रही है कार्तिके एक्सप्रेस कहा जा रही है गोलो वृंदावन कौन कौन बैठना चाहता है आ, उसका टिकट आपको पे करना होगा है ना और हाँ जैसे रेल भवन में जो है वो तो उनके पास पास है लेकिन फिर भी पे करना होता है आपको ना तो वैसे ही छूट है हाँ छूट है यहाँ कार्तिक में हाँ लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें आपको करनी होगी इस कार्तिक महीने में हाँ तो भगवान इस कार्तिक महीने में इतने अधु, अधिक अधिक दयालु हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है क्या कहा गया है भक्त वत्सल भगवान हमारा छोटा सा छोटा गुण देखते हैं भगवान हमारी छोटी सी छोटी सेवा देखते हैं किसने क्या किया और तुरंत उसको कैप्चर करते हैं पकड़ते हैं और अपने सोधाम में ले जाते हैं ये भगवान की विशेषता है इसलिए हम भगवान अपने इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाता है कि भगवान इतने अधिक दयालु हो उठते हैं कि अपने भक्त की भक्त के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं चाहे भक्त में कोई कमी क्यों ना हो उस कमी को पूर्ति कर लेते हैं और अपने धाम में ले जाते हैं हाँ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ भक्त वत्सल ये शब्द हाँ गाय का जो बछड़ा है हम उससे आया है वत्स्य वत्स्य क्या है बछड़े को कहते हैं ना हाँ तो गाय जो बछड़े को जन्म देती हैं मैं अभी आ, आ, अपने पेरेंट्स से मिलने गया था दो दिन विलेज में पूना के पास तो एक दिन घर में रहा दूसरे दिन मुझे पूना मुंबई आना था वापस दिल्ली आने के लिए तो मैं अपने बैग वग़ैरह पैक किया सुबह दस नौ बजे सुबह नौ बजे और बैग उठाया और घर से बाहर पाँव डालना तो मदर के पास गाय हैं तो वो शिक्षण ये गाय ने बछड़े पर जन्म दिया वो शिक्षण तो हम सब आचरित चकित रह गए तो फिर मैंने तुरंत अपना बैग रखा मैंने कहा बहुत हॉस्पिशियस है तो मैं तुरंत गाय का जो गौशाला है घर में ही है घर के साथ उसमें गया तो अभी दो ही मिनट हो गए थे बछड़े ने जन्म गाय ने जन्म दिया था बछड़े को तुम्हें तो हमेशा हा? ये तो चर्चा हम हमेशा करते हैं भक्त वत्सल तो गाय जब देती है बछड़े को तो बछड़ा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था एक एक प्रकार प्रकार से और उसके ऊपर बहुत बहुत लेयर्स थी, बहुत एक प्रकार की गंदगी थी है ना तो जैसे गाय ने उस बछड़े को जन्म दिया वो क्षण गाय इतनी तीव्रता से उससे रहा नहीं गया उसका प्रेम क्या हो गया वो फलने लगा बाहर आने लगा गाय उसको चाटने लगी छाटने लगी, लगी चाटने लगी और पूर्ण रूप से उसको क्लियर नहीं कर रहे थे तब तक मैं पर्सनली वहां से हटा लें हाँ दस बीस मिनट के लिए मैं वहाँ खड़ा ही रहा हाँ तो फिर बाकी जो क्रियाएं होती हैं वो करते हैं तो गा है मैं बारम्बार इस शब्द को सोचते जा रहा था भागवतंग के चीजों को और उस बछड़े को देखते जा रहा था गाय को देख रहा था और वो चाटते जा रहे बिल्कुल उसके कान से लेकर मुंह से लेकर पूरे बॉडी को क्लीन कर रहे हैं और फिर आप जो नया नया बछड़ा जन्म देता है जन्म लेता है जब आप उसको पकड़ते हो देखते हो तो कितना सुंदर लगता है है ना हर व्यक्ति उससे प्रेम करने लगता है हाँ तो वैसे ही भगवान का स्वभाव है कोई जीव थोड़ा भी उनकी भक्ति करने लगता है भक्ति में तो भगवान चाहे कमी क्यों ना हो उसको क्या करते हैं सुधार देते हैं और उसको सुंदर बनाते हैं इस प्रकार से और ऐसे जीव को अपने धाम वापस ले जाते हैं ये भगवान का स्वभाव है ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है इस संसार में दयालु हाँ भगवान से अधिक तो ऐसे परम भगवान कृष्णा हाँ कार्तिक एक्सप्रेस हमें प्रदान करते हैं जिसका हम लाभ उठाकर तीव्रता से उनके धाम में पहुंच सकते हैं लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि हमें तत्पर होना होगा कुछ न कुछ हमें पे करना होगा तो कार्तिक ये विशेष महीना है और कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का प्रिय महीना है इसलिए राधा रानी को तो कार्तिकी देवी कहा गया है आ, ये उसकी आधी अधिकार क्षेत्र का है कार्तिक महीना तो कार्तिक में श्रीमती राधा रानी की कृपा हम प्राप्त करते हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हो तो कृष्ण की कृपा आपके लिए क्या होती है सरल हो जाती है प्रभु ने कहा आप कृष्ण को सीधा फूल अर्पित करने का प्रयास मत करो आप क्या करो श्रीमती राधा रानी के हाथ में दे दो और वो क्या करेगी कृष्ण को ऑफर करेगी हमारे में क्या योग्यता है तो लेकिन जब हम भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनके द्वारा पहुंचते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं स्वीकार करते हैं इस भौतिक जगत में भी आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हो तो डायरेक्ट मिलते हो क्या नहीं हम पहले वो निकालते हैं पहचान निकालते हैं कौन उसका क्लोज है कौन उसका प्रिय है उससे सबक बनाएंगे उनके चैनल उस थ्रो जाएंगे तो वैसे ही हाँ श्रीमती राधा रानी के माध्यम से या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपा दादी उनके माध्यम से जब हम भगवान को आक्रोश करते हैं तो भगवान की जो कृपा हैं हमारे लिए सरल होती है तो ऐसा ये कार्तिक महीना उत्सवों से भरा हुआ है हाँ किन चीज़ों से भरा है उत्सवों से अभी जो भगवत भक्ति से रहित है भगवत भावना से रहे थे उनको एक ही उत्सव नजर आता है नवंबर में वो कौन सा है दीपावली और उसमें एक ही चीज नजर आती है आपके इधर है क्या है मार्केट बाकी चीजें नजर ही नहीं आती लेकिन जो भक्त है वो देखता है कि ये जो कार्तिक के तीस दिन हैं ये तीस दिन उत्सवों से भरे हुए हैं कार्तिक का जो पहला दिन है उस दिन कृष्ण ने वृंदावन में विशेष लीला किए थे सेवाकुंड जो राधा दामोदर मंदिर है कृष्ण लेट आए तो श्रीमती राधिका ने उसी दिन क्या किया था भगवान को बांध लिया था फूलों की माला से इसलिए उनको राधा दामोदर कहा जाता है भगवान को तो इस प्रकार से हर दिन कार्तिक का एक लीला से संबंध है एक उत्सव से संबंध है गोवर्धन पूजा है गोपाष्टमी है राधा कामेर भाव है दीपावली है दीपावली क्यों मनाई गई थे? मार्केट में परचेसिंग करने के लिए नहीं दीपावली नए वस्त दीपावली तो इसलिए है कि दशहरा हाँ जो दश मुख वाला है उसको हरा हरा दिया किसने हराया राम ने फिर भगवान अयोध्या आए उसको हरा कर जब अयोध्या आए भगवान का आगमन होने वाला है तो भगवान के स्वागत के लिए सब लोग आनंदित हैं तो सारे अयोध्या वासियों ने अपने आनंद को प्रदर्शित किया पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया दीप बली बली मीन्स लाइन दीपों की लाइन लगाई रास्ते में घरों में यहाँ वहाँ सब जगह कि कौन आने वाले हैं कृष्ण राम आने वाले हैं तो इस प्रकार से ये जो उत्सव है ये सब कृष्ण के कार्यकलापों को भगवान राम के कार्यकलापों को लीलाओं को स्मरण कराने के लिए है चर्चा करने के लिए है उनका स्वागत करने के लिए है उनके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन कराने के लिए हैं लेकिन ये भौतिक सभ्यता के कारण सोपॉल जो मॉडर्न सभ्यता है जिसके कारण इन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं हमारे जीवन से भगवान राम जा रहे हैं कृष्ण जा रहे हैं तो इसलिए ये जो कार्तिक का महीना है विशेष पावन करने वाला है पवित्र करने वाला है और जो दीपावली का दिन है वो तो बहुत विशेष है क्यों विशेष है कि उस दिन यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को बांध डाला था बांध बांधा था कैसे बांधा था अपने प्रेम के रजो के जो रस्सियाँ हैं उनसे उन्होंने उनको बांध दिया था तो आप थोड़ी देर के लिए उस लीला का वर्णन करेंगे तो कृष्णा कृष्ण निवास करते हैं माता यशोदा और नंद महाराज के साथ कहाँ निवास करते हैं वृंदावन में महावन गोकुल में वहा निवास करते हैं तो कृष्णा लगभग महावन गोकुल में तीन साल चार महीने के लिए निवास करते हैं उसके बाद वहाँ वहाँ वहाँ क्योंकि अलग अलग आसुरों ने आक्रमण करना शुरू किया था तृणावर्त है पोतना आदि है तो ब्रजवासियों ने सोचा नंद महाराज और उनके भाई उपनंदा आदि ने सोचा कि ये स्थान उचित नहीं है हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना होगा निवास करने के लिए तो सारे ब्रजवासी वहाँ से निकलते और छठी में आके रहते हैं कुछ सालों के लिए फिर वहाँ से डीप काम्यवन रहते हैं और फिर जाकर नंदगांव में रहते हैं तो भगवान जब छोटे से ही थे बहुत ही छोटे से अभी उन्होंने चलना सीखा था थोड़े से मक्खन आदि की चोरी करना सीखा था उस समय कृष्णा हाँ ये इस लीला को प्रदर्शित करते हैं हाँ महावन गोकुल में तो माता यशोदा के पास हमेशा कंप्लेंट्स आती थी हाँ जो अलग अलग गोपियाँ हैं वो हमेशा कम्प्लेट शिकायत करती थी कि आपका ये जो बालक है वो हमें तंग करता है हमारे घर का माखन आदि चुरा लेता है तो जब माता यशोदा ने, ने सोचा तो एक दिन माता यशोदा ने क्या किया सोचा कि मुझे स्वयं को मक्खन बनाना होगा किसके लिए कृष्ण के लिए वो आलसी नहीं थे हाँ जिनसे आप प्रीति करते हो उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जैसे द्वारका में 16100 रानियां एक थी इतना अधिक ऐश्वर्य था लेकिन कभी भी उन रानियों ने अपने दासियों को नहीं लगाया कृष्ण के लिए भोजन बनाने के लिए या कृष्ण को फैन करने के लिए नहीं वो सोचती थी, थी कि हमारा कितना सौभाग्य है कृष्ण की सेवा करने का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है मौका मिल रहा है क्योंकि इस जगत में सारी चीजें सुलभ हैं, लेकिन एक चीज दुर्लभ है वो क्या है कृष्ण की सेवा प्राप्त होना क्योंकि हजारों हजारों जीवन हम बिता देते हैं लेकिन फिर भी कृष्ण की सेवा हमें नहीं मिल सकती बाकी सारी चीजें लाइफ में आ सकती हैं अच्छा सौंदर्य हो सकता है धन हो सकता है और आप बहुत बड़े वैरागी हो सकते हो ज्ञानी हो सकते हो लेकिन एक चीज़ का एक चीज़ बहुत रेयरली दुर्लभ है वो है भगवान की सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाए ये कोई चीप नहीं है बहुनाम जन्म नामंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को यह सुवसर प्राप्त होता है कृष्ण से संबंधित कार्य कार्यकलाप करने का मौका मिलता है तो ऐसी माता यशोदा स्वयं ही कृष्ण के लिए तत्पर हो गई मंथन करने के लिए दबी मंथन तो क्यों कर रही थी हा? सबसे पहले तो इसलिए है कि वो सोचती थी शायद हा? मैं दूसरे सेविकाओं को मेड सर्वेंट्स को क्यों लगाऊ कृष्ण मेरे प्रेम के विषय हैं तो स्वयं कृष्ण के लिए खुद वो करना चाह रही थी और दूसरी चीज़ कि जो गोपिया शिकायत करती थी तो माता यशोदा को लगता था कि शायद मेरे घर में अच्छा क्वालिटी का ये नहीं बनता क्या मक्खन है दही है दूध आदि है और तीसरी चीज़ माता यशोदा ने क्यों स्वयं लगी वो मंथन करने गली का क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये जो मखन आदि है ये निकालूंगी और भगवान नारायण को अर्पित करूंगी फिर कृष्ण को खिलाऊंगी ये भावना थी बल्कि साक्षात कृष्ण परम भगवान उनके पुत्र के रूप में हैं लेकिन ये प्रेम का भाव यशोदा माता के हृदय में था जिसके कारण वो तत्पर हो गई दही मंथन करने के लिए तो एक दिन सुबह सुबह हम माता यशोदा कृष्ण के साथ ही सोते थे तो माता यशोदा जल्दी उठ जाती हैं सुबह सुबह जल्दी उठकर क्या करती है ब्रह्म मुहूर्त में ही दही का मंथन करने लगती हैं और जब मंथन कर रहे थे दूसरे स्थान में या दूसरे रूम में और कृष्ण एक और रेस्ट कर रहे थे सो रहे थे अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय में तो माता यशोदा इतना दूरी था थोड़ा सा फिर भी उनके हृदय में बहुत विराह की भावना थी और उनको बहुत दुख हो रहा था कि मैं कृष्ण से कुछ समय के लिए दूर हो गई हूँ तो वहां होने के बावजूद भी माता यशोदा क्या कर रही थी अपने मन अपने वाणी और अपने शरीर को कृष्ण की सेवा में लगाई हुई थी जब वो दही मंथन कर रहे थे तो अपने शरीर को लगा दिया था उन्होंने कृष्ण की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाया था दही मंथन में और अपनी जो वाणी थी वाणी से क्या कर रही थी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम तो वाणी से माता यशोदा कृष्ण के गुणों का गान कर रहे थे खाली नहीं थे और अपना जो मन है उससे कृष्ण के अलग अलग जो लीलाएँ पहले उन्होंने की है उनका चिंतन कर रहे थे यह है जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसे इस प्रकार से करते हैं तो है। वो भक्ति हैं वो कार्य एक प्रकार से हमारा हमारा कृष्ण के प्रति प्रीति को वर्धन कराता है बढ़ाता है तो माता यशोदा मग्न थे कृष्ण के चिंतन और कार्य में तो उसी समय कृष्ण उठे और कृष्ण ने देखा कि अरे मेरी माता कहाँ गई जनरली माता उठती नहीं थी जब तक कृष्ण नहीं उठते थे कृष्ण को लगा माँ माँ कहाँ है यशोदा माता कहाँ है तो उन्होंने उठे कृष्ण और उठकर निकलने लगे बाहर तो उन्होंने देखा कि माता यशोदा मंथन करने में ददी मंथन करने में मग्न है और ये गए और जाकर उन्होंने पकड़ लिया जो दधी मंथन करने का जो रॉड है हम क्या डंडा है मथनी उसको पकड़ लिया और पकड़ कर कहा तो कृष्ण समझ यशोदा माता समझ गए अभी क्या चाहते हैं कृष्ण कि मैं उन्हें गोद में ले लूं और कृष्णा को बहुत भूख लगी थी अभी कृष्ण तो आत्मा राम है अक्त तो काम है उनको क्या भूख लगेगी भूख तो बद्ध जीवों के लिए है भूख प्यास ना ये सारे जो षण विकार हैं लेकिन कृष्ण के लिए नहीं है कृष्ण तो पूर्ण है तो कृष्ण को भूख थी कैसे प्रेम हाँ माता यशोदा के प्रति जो उनका प्रेम है उसकी भूख थी तो यशोदा माता ने तुरंत कृष्ण को अपने गोद में लिया और गोद में लेकर उनको स्तनपान कराने लगी और कृष्ण के सौंदर्य को देखती जा रही है कृष्ण का चिंतन करने में मग्न है उसी क्षण यशोदा माता ने हाँ देखा कि सामने ही स्टोव या चूल्हे के ऊपर यशोदा माता ने दूध रखा था और वहाँ वो दूध उबल बाहर गिरने वाला था यशोदा माता स्तब्ध हो गए और वो सोचने लगे कि मुझे अभी जाकर दौड़ते हुए जाकर उस दूध को बचाना है यशोदा माता का नाम यशोदा क्यों है क्योंकि वो क्या करती है कृष्ण के यश को बढ़ाती हैं क्या करती है यश को बढ़ाती जिसने नंद नंद कूल का इस इस वंश यश को बढ़ा दिया या कृष्ण को यशस्वी करने में जिनका हाथ है वो कौन है यशोधमाता है क्योंकि कृष्ण को कहा जाता है अब भक्तों के वश में रहने वाले भगवान या कंट्रोल्ड बाय किससे कंट्रोल्ड है भक्तों के प्रेम से जो कंट्रोल्ड हो जाते हैं वो भगवान है कृष्ण या भगवान के भक्त अपने प्रेम से भगवान को बांधते हैं तो वो कृष्ण है तो माता यशोदा ने ये प्रूफ किया कि क्या कि भगवान के जो भक्त हैं वो कृष्ण को प्रेम से बांधने का सामर्थ्य रखते हैं और भगवान बन गए थे तो ऐसे यशोदा माता ने जब देखा कि दूध नीचे गिर रहा है तो उन्होंने कृष्ण को उठाया गोद से साइड में रखा और दौड़ कर गई दूध को बचाने के लिए तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान का जो नित्य धाम है ब्रजभूमि वैकुंठ आदि है वहाँ जो भी वस्तु हैं वो चित हैं उनको भी फीलिंग है उनको भी भावना है तो वो दूध वो सोच रहा था कि अरे अरे वो कृष्ण सारा दूध माँ का ही पिएगा मुझे भी तो सेवा का मौका मिलना चाहिए मैं यहाँ निठल्ला बैठ के क्या कर रहा हूँ खाली खाली बैठा हुआ हूँ जीवन बैठने में जा रहा है कृष्ण की मैं सेवा नहीं कर पा रहा सोचो एक दूध के अंदर वो भावना है कि मेरा जीवन कृष्ण की सेवा के बिना निरर्थक है क्षम वही केवल मैं सारे जो ऊपर नीचे घूमता हूँ सारे दिन रात चक्कर काटता हूँ ये सारे कार्यकलाप निरर्थक हैं यदि मैं उनको कृष्ण से संबंधित नहीं करता कृष्ण की सेवा से नियुक्त नहीं करता या युक्त नहीं करता तो ऐसा दूध सोच सोच के टेंशन में आ गया हाँ टेंशन में आके गरम हो जाता है ना व्यक्ति हाउ कहते हैं इसका टेम्पर थोड़ा सा ये हो गया है बढ़ गया है तो रोक नहीं पाता कंट्रोल नहीं कर पाता तो इतना उबल गया कि वो नीचे गिरने वाला था वो कहता है बेटर है ऐसे जीवन का क्या लाभ हाँ जो कृष्ण की सेवा के काम नहीं आएगा मुझे तो अभी आत्महत्या करने चाहिए सुसाइड करने चाहिए तो वो दूध बेचारा सुसाइड कर रहा था ऊपर से नीचे है ना तो माता यशोरी बचा गई नहीं नहीं रुको रुको आप सुसाइड करने के लिए नहीं बने आप बने हो किसके लिए कृष्ण की सेवा के लिए जैसे बहुत लोग कहते हैं हम बने तुम बने एक दूजे के लिए नहीं वास्तव में हम सब बने हैं किसकी सेवा करने के लिए हाँ वैसे कहेंगे हम बने एक दूजे के लिए नहीं है हम बने तुम बने मरने के लिए हम और किसी चीज के लिए नहीं बने जन्म क्यों लिया है हम सब ने मरने के लिए है कि नहीं तो बीच में हमारे पास समय है कार्तिक एक्सप्रेस में बैठने का भगवान की भक्ति करने का उनकी सेवा करने का उनका नाम आदि का उच्चारण करने का उनके बारे में श्रवण करने का तब तो जब माता यशोदा दौड़ गई उन्होंने उस दूध को पकड़ा बचाया और कृष्ण में एक्चुअली एक घमंड आ गया था प्राइड जैसे दोनों चीजें हैं आ? भगवान कभी किसी के गर्व को सहन नहीं करते घमंड को सहन नहीं करते भगवान एक्सपर्ट है किसी के गर्व का नाश करने के लिए अहंकार को चूर चूर करने के लिए वहां इंद्र को इतना घमंड हो गया था कि मैं सब सबका राजा हूं मेरे बिना ये पत्ता ही नहीं हलता ये ब्रज ब्रजभूमि के लोगों ने हाँ इंद्र को देखिए इतने सालों तक पूजा की एक बार नहीं की तो शांत होना चाहिए ना सहन कर लो चलो एक बार नहीं की तो जाने दो अभी एक बार नहीं की तो उसमें इतना धक्का लगा हाँ इंद्र को और उसमें वो सोचने लगा कि मेरे मेरे जैसा कौन है भगवान ने क्या अच्छा तुम भूल गए हो तुम हो इतने नन्हे मुन्ने छोटे सह हम हाँ। बाल अग्रह तो जीव कितना बड़ा है कितना बड़ा है हाँ? जीव हमारा साइज क्या है हम हाँ कितने बड़े साइज के हैं बाल के अग्रह भाग के दस हजार हिस्से करो और फिर उसका जो भाग है उसके समान इतने बड़े हैं हम है, है, है कि नाम सोच सकते हो लेकिन हमारा इगो मिथ्या अहंकार तो के अहंकार को घमंड को चूर चूर करने में एक्सपर्ट है तो वैसे ही क्या है भगवान के भक्त भी भगवान का अहंकार को क्या करते हैं तोड़ देते हैं अभी यहाँ कृष्ण अभी अभी बेड से उठ के आए थे और आए और उन्होंने वो मछली पकड़ा और माता यशोदा दूध पिलाने लगी तो कृष्ण दूध पीते पीते सोच रहे थे देखो मैं कितना एक्सपर्ट हूँ मैंने माता यशोदा का काम वो दिया हाँ और मेरे मेरी सेवा करने में मग्न हो गई हाँ तो माता यशोदा सोचती अभी दिखाती हो तुम्हें अभी बताती हो तो माता यशोदा ने उनको वहाँ निकाल दिया गोद से यशोदा माता दौड़ गई और जाकर उन्होंने उस दूध को बचाया तो कृष्ण को फिर से गुस्सा आया तो कृष्ण बहुत अधिक उनको गुस्सा आया और फिर भगवान सोचने लगे कि कैसी माता है मुझे अभी दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते मुझे छोड़ के भाग गई कोई व्यक्ति सोच सकता है कि माता यशोदा के घर में क्या दूध की कमी है अपने बालक दूध पीते हुए बच्चे को नीचे डाल दिया और दूध को बचाने के लिए जा रही है ऐसी कौन सी माता है हा? हा? क्या उनके पास दूध दूध की इतनी कमी नहीं है नौ लाख गायें हैं तो ऐसी माता यशोदा सोच रही थी माता यशोदा का भावना क्या था वो दूध भी किसकी सेवा के लिए है कृष्ण की सेवा के लिए माता यशोदा कृष्ण को भी छोड़ के भागी थी किसके लिए कृष्ण की सेवा के लिए सर्वोच्च भावना है भगवत सेवा की इसको हम नकल नहीं कर सकते तो ऐसे माता यशोदा ने उस दिन विशेष गायों का दूध निकाला था और माता यशोदा पर्सनली उन गायों की सेवा करते थे नंद महाराज के गौशाला में ऐसी गायें थी जो कलरफुल अलग अलग कलर कलरफुल दूध रंगयुक्त दूध हाँ देती थी कई गायों का दूध क्या कहेंगे अलग अलग कलर्स का था अलग अलग कलर कलर्स का था और उन दूध को वो इकट्ठा करते थे और उन गायों को विशेष घास उन्हें वो खिलाते थे ब्रज में ऐसा घास था जो अलग अलग रंगों का घास था अतः घास का मतलब हरा घास है नाम घास मीन्स क्या हरा दूध मीन्स क्या सफेद है कि नहीं तो वैसे ही अलग अलग रंगों का घास आदि खिलाकर वो गायें सुगंधित कलर युक्त मिल्क प्रोवाइड करती थी देती थी वो गायें और उस दूध से माता यशोदा मक्खन बनाने में लगी थी अभी कलरफुल दूध का मक्खन भी कैसे होगा कलरफुल होगा तो ये ब्रज है कृष्ण भावना वृंदावन ये सब कलरफुल है वराइटी है आनंद है तो ऐसे यशोदा माता जब दूध को बचाने गए तो यहाँ कृष्ण ने सोचा कि कैसी माँ है मुझे छोड़ के चले गई मैं अभी इसको सिखाता हूँ कि मैं कितना ये हूँ बच्चे क्या होते हैं शरारती हूँ तो कृष्ण ने क्या किया जिस मटके में माता यशोदा मक्खन बना रहे थे मंथन कर रहे थे कृष्ण ने एक छोटा सा तनकड़िया पत्थर उठाया और उस, उसको फोड़ दिया आ, उस खड़े को तोड़ दिया तोड़कर वो देखने लगे अरे कोई मुझे देख तो नहीं रहा है अभी वो छोटे छोटे से से से हैं फिर दूसरे रूम में गए जब वो गए उन उन्होंने और शरारत एक की और फिर रोकना चाहिए तो आगे जाकर और एक दूसरी नई शरारत वहाँ एक उखल था उड़न न उड़न लकड़ का उखल को उन्होंने उल्टा किया और उसके ऊपर खड़े हो होकर हाँ जो मखन दूध दही आदि को टंगा हुआ था उसमें से मक्खन दूध दही सब निकालने लगे तोड़ने लगे सारे विंडोज़ को खोल दिया खिड़कियों को खोल दिया और क्या किया बंदरों को इनवाइट किया खुद खा रहे हैं बंदरों को खिला रहे हैं अभी माता यशोदा जब आए उन्होंने देखा कि ये क्या है अभी अभी तो मैं गई थी और देखा कृष्ण यहाँ नहीं, नहीं है तो माता यशोदा को जब पता चला तो यशोदा माता समझ गई कि ये कार्य किसका है कृष्ण का है तो यशोदा माता हाँ ये तो यशोदा माता बहुत उनके पास बहुत शिकायतें आती थी अलग अलग गोपियों की और कृष्ण इस प्रकार की हरकतें करते थे ऐसे नहीं कि कृष्ण को अपने घर में मक्खन की कमी थी दही की कमी थी दूध की कमी थी नहीं वृंदावन की सारी जो गोपी हैं वो जब अपने घरों में मक्खन भी बना रही है दूध भी बना रही है दही मत रही हैं, तो वो सब इस भावना से बनाते थे कि कृष्ण मेरे घर में आ जाए और इसको खाकर चले जाएं, तोड़ दे मरी मटकी हाँ ये सब उनकी भावना थे। इस भावना से वो बनाते थे उनको भोग लगाने की आवश्यकता नहीं होती थी अभी हम भोग बनाते हैं भगवान के सामने रखते घंटी बजाते रहते बजाते रहते अभी भगवान आए कि नहीं पता नहीं आए कि नहीं कंफर्म है क्या या गोपियों को घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण उनके हृदय में जो बनाते समय वो प्रेम की भावना है वो इनफ है कृष्ण को अट्रैक्ट करने के लिए कृष्ण अपने निज ग्रह नंदा भवन को छोड़कर उन घरों में जाते थे और सारा दूध है मक्खन को खाते थे ऐसे तो कृष्ण जैसे एक बार एक गोपी ने कृष्ण को पकड़ा पकड़कर क्या किया उसने उसने कहा कि मैं अभी तुम्हें बांध दूंगी बांधूंगी तो उन्होंने रस्सी लाई वो गोपी उनको बांधने लगी बांधने लगी कृष्ण को ऐसा एक खंभा था उधर खड़ा किया वो बांध रही है बांध रही है लेकिन फिर भी कृष्ण को बांध नहीं पाए तो वो कृष्ण कहते ओ माता क्या वो क्यों नहीं बांध पा रही है मुझे तो उन्होंने कहा देखो मुझे ना कठिन हो रहा है तुम्हें तो बांधना नहीं मुझे बांधना नहीं आ रहा है तो कहते मैं सिखाता हूँ कैसे बांधा जा सकता है मुझे तो कृष्ण ने रस्सी हटाओ उस गोपी को कहा उनको कहा आप खड़ी हो जाओ भैया हम के साथ और फिर कृष्ण ने रस्सी ली और बोल गोल गो, गो, गो, बांध डाला जोर से गाट लगाई और उन्होंने कहा आप सिख गए ना मैं जा रहा हूँ अभी कृष्ण <laughs> <laughs> ने, ने उनको बांधा चले गए तो इस प्रकार से ब्रज का जो वातावरण है सर्वत्र आह्लादमय है आनंद देने वाला है फिर माता यशोदा कृष्ण के पीछे जाती हैं और वो देखती हैं कि कृष्ण मक्खन अभी ऊपर से निकाल रहे हैं बंदरों को बांट रहे खा रहे हैं और कृष्ण देख रहे इधर उधर कोई मुझे देख तो नहीं रहा है जैसे कोई चोरी चोरी करके खाता है जब आप सब बच्चे होंगे तो आपको थोड़ा अनुभव हुआ होगा हाँ पता नहीं शहरों में तो नहीं लेकिन गाँव में बच्चे खाते हैं तो वहाँ जब जो चोरी करता है उसके पास दो आंखें नहीं होती उसके पास कितने आंखें होती हैं हजारों चारों दिशाओं में देखते रहता है यहाँ वहाँ वहाँ अभी जो घर का मालिक है उसके दो ही आंखें होती हैं वो बेचारा इंसान नहीं देखेगा फिर इधर भी देखेगा ऐसे नहीं हाँ तो यहाँ जब माता यशोद्ला गई दूर से देखा अभी माता यशोद्धा के हाथ में छड़ी थी माता यशोदा ने कहा सोचा कि आज इसको ट्रेनिंग दिए बिना नहीं रह सकती हाँ क्योंकि माता यशोदा ने कहा ये, ये तो पुरुषोत्तम है पुरुषों में उत्तम है अभी ये ऐसी हरकतें करेगा तो पुरुषों में उत्तम कैसे होगा पुरुषों में अधम होगा तो मेरा कर्तव्य है माँ का ड्यूटी है अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना कल्चर देना हाँ एटिकेट सिखाना ये सब चीज़ें तो माता यशोदा ने कहा कि अभी मैं उसको ये अन अनकल्चर्ड बॉय है आ, इसको थोड़ा सभ्य बनाते हूँ सभ्य बनाने के लिए बनाने के लिए प्रेम भी आवश्यक होता है और थोड़ी फटकार भी आवश्यक होती है तो माता यशोदा ने छड़ी उठाई और कृष्ण की आंखें तो चारों दिशाओं में घूम रही थी देखा यशोदा माता और आज कुछ डिफरेंट मूड में है माता यशोदा और और यक्षरा चिंद माता के हाथ में है वो क्या है छड़ी आज तक कृष्ण ने यशोदा माता के हाथ में छड़ी लेकिन पहली बार छड़ी देखी तो कृष्ण कांपने लगे अभी परम भगवान जिनके जिनका स्मरण करने मात्र से आसुर आदि काँपते हैं पाप भाग जाते हैं ये सूर्य भयभीत रहता है कृष्ण की आज्ञा के कारण सूर्य रोज उदित होता है टाइम पर हम ऑफिस टाइम में जाए या ना जाए है कि नहीं गवर्नमेंट सेवकों को अच्छा पता है टाइम में पहुँचे या ना पहुँचे लेकिन कौन उदित होता है टाइम पर कौन किसके भय है किसको भय है उसका कृष्ण का और भागवतम कहता है कि ये जो समंदर है वो भी अपनी सीमा को लाभता नहीं है समंदर की क्या मिजाज है वो तो अपनी सीमा से बाहर आ जाए जब थोड़ा पाप आदि बढ़ता है तो सुनामी आ जाता है तो भगवान भेज देते जाओ जरा हाँ कलेक्टेड कर्मा का हिसाब छुपा के आ जाओ तो फिर इस प्रकार से सब शिवजी गणेश हाँ सारे देवी देवता भयभीत रहते हैं भगवान से कृष्ण से लेकिन वही कृष्णा किस भी किससे भयभीत है अपनी माता यशोरदास से आप सोचो तो भगवान इतने ग्लोरियस है एक्चुअली भगवत भक्ति भक्तिविटी है हम ने देखा माता को, वो भागने अभी कहा भागे चोर, जो चोर होता है वो थोड़ा सा देखता है ऐसा स्थान बच जाओ पिटाई ना होना थोड़ा बचो तो ऐसे कृष्ण भागे तो भागे कहा पब्लिक प्लेस में मतलब चलो अभी बच्चा होता है ना जब घर में किसी कोने में छुप के बैठेगा तो माता उसकी पिटाई कर करके उसकी चटनी बना देगी लेकिन बच्चा सोचता है कि अरे मेरा पिता कहाँ है मेरे भाई मौसी ये सब सब होते हैं ना घर के लोग उनके बीच में जाते हैं तो कोई नहीं कोई पकड़ेगा रही मत मारो आपके पागल हो गई हो तो ये कृष्ण बाहर गए मेन गेट से बाहर जहाँ बाकी हाँ गोकुल की गोपियाँ वहाँ बाहर खड़ी थी और उनको लगा मैं आज बचूंगा आज मुझे यशोदा माता मारेगी नहीं पीटेगी नहीं लेकिन आज उनको कोई को बचाने वाला नहीं है कृष्ण को तो यशोदा माता भाग गई कृष्ण दौड़ रहे थे दौड़ रहे थे दौड़ रहे थे यशोदा माता दौड़ रहे थे और फाइनली कृष्ण उनको कृष्ण को यशोदा माता पकड़ती है एक हाथ से और दूसरे हाथ में कृष्ण क्या करते अपने आंसुओं को पोछने लगते हैं उन्होंने काजल लगाया होता है जिससे उनका सारा हाँ, आदि ये सब काला हो जाता है कृष्ण सोच रहे थे आज मेरी माता यशोदा को हुआ क्या है मैं जब भी रोता हूं तो सदैव वह माता यशोदा अपने हाथों से मेरे आंसू को पहुँचती हैं लेकिन आज वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे आंसू पहुँचने में आज तो एक हाथ मेरा पकड़ा है दूसरे हाथ में छड़ी आज भगवान कृष्ण बहुत डर गए थे वो रियली really डरे थे ऐसे नहीं कि वो ड्रामा कर रहे थे नहीं बिल्कुल रियली really वो डर गए थे प्रेम के कारण और फिर भगवान ने यशोदा ने देखा बहुत भय भयभीत हो गया है तो उन्होंने अपना कांट जो छड़ी है वो फेंक देती हैं और वो सोचती हैं कि कृष्ण क्या हो गया है इसमें तुम तो एक बंदर के भारती सदैव इस प्रकार की हरकतें करते रहते हो उनको डांटने लगी हाँ तो कृष्ण चुप थे शांत हो गए थे उन्होंने कहा माता यशोदा ने कहा कि मैं अभी क्या करूँगी तुम्हें बांधने वाले हूँ तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी बांधूँगी तो यशोदा माता जिस मथनी से जिस रस्सी उन्होंने यूज़ किए थी मथने के लिए वो रस्सी लाती हैं और कृष्ण को बांधना शुरू करती हैं वो देखती है कि जब बांधने लगी तो वो रस्सी बहुत छोटी पड़ी उन्होंने और भी रस्सियाँ लाई बहुत सारी रस्सियाँ लाई फिर भी कृष्ण को बांध नहीं पा रहे थे, फिर गोपिकाए आस पास की सारी देख रही थी आज माता यशोदा बांधने जा रही है कृष्ण को तो गोपी काए थोड़ा और मजाक करने के लिए उन्होंने भी अपने घर से रस्सियाँ लाई यशोदा ये ले लो और रस्सियाँ बांधो अपने पुत्र को तो फिर यशोदा माता वो सारी रस्सियाँ लेती हैं और रस्सियाँ लेकर बांधने लगती है लेकिन जितनी भी रस्सियाँ वो ले रहे थे वो हमेशा क्या होती थी कम हो जाती थी दो उंगलियाँ कम भी माता यशोदा को आश्चर्य था कि ये तो मेरा वही बेटा है जिसकी कमर इतनी है मेरे मैं जब उसको नहलाती हूँ ना सुबह तो हाथ में आ जाती है है कि नहीं माताओं का अभ्यास है पकड़ लेते बच्चे को शरारत करता है पानी डालते रहती हैं लेकिन आज क्या ऐसा अद्भुत चीज़ है आज क्या हो रहा है इसका साइज साइज तो वही दिख रहा है ऐसे नहीं कि यशोदा के सामने कृष्ण बिल्कुल बड़े हो गए साइज नहीं नहीं भगवान कृष्ण जब ये सब हो रहा था माता यशोदा बांधने लगे थे और कृष्ण का वो सुबह का समय था और सुबह के समय में बच्चा घर में नहीं रहता खेलने के लिए बाहर भागता है अपने मित्रों के संग में और आसपास कृष्ण के जो छोटे छोटे सखागन हैं वो खिड़की से देख रहे थे और खेलने के लिए निकलने के इच्छुक हैं। तो जाओ वो सब इच्छुक थे खेलने के लिए और कृष्ण की भी इच्छा थी मुझे भी बाहर जाना है खेलने के लिए लेकिन आज क्या हुआ था माता यशोदा ने उनको पकड़ा हुआ था तो कृष्ण के अंदर इच्छा है खेलने के लिए जाने के लिए है, लेकिन माता यशोदा ने पकड़ा है तो भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं पराश शक्तिर विविध व श्रूयते स्वभाव के ज्ञान बल क्रियाशाम तो भगवान की ये जो अनंत शक्तियाँ हैं उनमें से एक शक्ति है विभू शक्ति वो आती हैं और वो कृष्ण के कमर में बैठ जाती हैं विभू का मतलब है बड़ा अनु का मतलब है छोटा तो विभु शक्ति वो आकर यहाँ निवास करती हैं तो उसके कारण वो जितना भी रस्सी लगाया जा रहा है वो छोटा ही पड़ रहा था और माता यशोदा आच्चर्य थी पहला आचार्य तो था कि साइज इतना ही है हाथ में आने वाला लेकिन फिर भी नहीं बंधा जा रहा है दूसरा आच्चर्य था कि ये जो रस्सी है हमेशा दो उंगलियां कम हैं तो माता यशोदा को समझ में नहीं आ रहा था तो ये सारी चीज़ें दीपवाली के दिन सुबह सुबह हो रही थी है कि नहीं तो दिवाली के दिन इस लीला को आप स्मरण कर सकते हैं पूरे दिन बिल्कुल बल्कि कार्तिक में पूरे दिन हाँ पूरे महीने ही इस लीला को स्मरण किया जा सकता है तो फिर फाइनली भगवान देखते हैं कि मेरी माता इतनी प्रयास कर रही है और फिर भगवान का हृदय पिघलने लगता है एक्चुअली कृष्ण देखते हैं कि कोई भक्त गंभीरता से सरलता से सिंसियरली भगवान की सेवा कर रहा है प्रयास कर रहा है हरि नाम लेने का कृष्ण कथा सुनने का प्रचार करने का पुस्तक वितरण करने का जो कृष्ण ये प्रयास देखते हैं हृदय से किया गया प्रयास तो कृष्ण का हृदय पिघलता है फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करते हैं जैसे श्रीला प्रभुपाद हैं जो प्रभुपाद फाउंडर आचार्य इसकॉन के अकेले थे सत्तर साल की आयु चालीस रुपए भारत में और उनकी एक ही डिजायर थी कैसे इस कृष्ण भक्ति गीता और भागवत का जो संदेश है सारे जगत में पहुँचा ये इच्छा थी और वो पूरा प्रयास कर रहे थे वन हैंडेडली सिंगल हैंडेडली अकेले दिल्ली में वृंदावन में भारत के अलग अलग कोनों में तो कृष्ण ने जब ये प्रयास देखा और क्या और प्रयास कर रहे थे कि मैं विदेश जाऊं उनके आध्यात्मिक गुरु ने कहा था कि आप इंग्लिश अच्छा जानते हो तो ये गीता भागवत का प्रचार क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा में करते हैं हाँ सारे जगत को ये संदेश प्राप्त होना चाहिए तो वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ जाकर कृष्ण इतना सब कुछ उन्हें प्रदान करते हैं हजारों टेंपल्स हैं ग्रंथ हैं भक्त हैं सब चीज़ें जो कोई भौतिक रूप से व्यक्ति सोच भी नहीं सकता तो इस प्रकार से हाँ ये दो उंगलियों का मतलब है हमारा प्रयास होना चाहिए और दूसरा क्या है कृष्ण की कृपा तो कृष्ण हम मानते हैं तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में सदैव हमें गंभीरता से प्रयास करना चाहिए हाँ प्रचार करने का हरी नाम का जप करने का रोज गीता को पढ़ें कृष्ण पुस्तक से कृष्ण के लीलाओं को पढ़ें हाँ कृष्ण कथा को सुनें, भगवान की सेवाओं को करें क्या सेवा करूँ मैं क्यों हम सब लोग वैसे दास हैं किसी ना किसी के दास तो है ही हम किसी ना किसी की सेवा में तो लगे ही हैं तो क्यों नहीं कृष्ण की सेवा हम करें और गंभीरता से तो इस प्रकार से ह आखिरी रूप में माता यशोदा कृष्ण को बांध देती हैं, और कृष्ण माता यशोदा के पूर्ण रूपेण वश में हो जाते हैं जब अभी कृष्ण को बंधा था तो उस समय कृष्ण चिल्लाने लगे hey बलरा, हे बलराम हे रोहिनी माता कहा हो आप मुझे बचाओ कौन बांध रहा है मुझे यशोदा माता रोज दिन गलती से रोहिणी माता बलराम उपनंद नंद महाराज के जो भाई हैं उनके घर में गए थे फेस्टिवल कोई और उस दिन न रोहिणी घर में थे न बलराम थे अभी कृष्ण अकेले थे तो बलराम फिर शाह थोड़ा दोपहर के बाद शाम का समय होने आया तो बलराम आए बलराम आए तो इतना देखा अरे मेरे भाई को बाँधा गया है दूर से उन्होंने कहा कौन है किसने बांधा वो जानता नहीं मैं अनंत शेष हूँ मैं वही लक्ष्मण हूँ जो राम के समय में अवतरित हुआ था बलराम जोर जोर से चिल्लाने लगे उन्होंने कहा कौन है किसकी हिम्मत हुई मेरे भ्राता हाँ कृष्ण को बांधने की जिसने बांधा है मैं अपने अनंत फनों के द्वारा उसको जला दूंगा इस ब्रज का विनाश कर दूंगा ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगे किसके सामने कृष्ण के सामने कृष्णों को लगा अभी ये कुछ कर सकता है <laughs> ये मुझे छोड़ सकता है बंधन से हा? तो फिर दूसरे किसी ने कहा अभी इतना बड़ा बड़ा बोला, बोले जा रहा था बोले जा रहा था लावंडी ना लावंडी वॉइस तो ये जब तो किसी एक बच्चा था उसने कहा इनको ना माता यशोदा ने मांगा है तो ये चुप हो गए <laughs> बोलती बंद वो कहते वो आए कृष्ण के कृष्णा देखो कोई और बांधता ना तो उसको मैं नाश कर देता अभी ये यशोदा माता ने बांधा है मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ मुझसे परे हैं ये मेरे मेरे बस की बात नहीं है तो फिर कृष्ण जोर से रोने लगे फिर बलराम भी रोने लगे फिर कृष्ण और जोर से रोने लगे तो फिर बलराम को थोड़ा सा ही आया नहीं ज़्यादा रो रहा है जैसे कोई रोता है तो आपका हृदय पिघल जाता है कि नहीं बच्चा थोड़ा रोता है तो माँ सोचते ठीक है लेकिन वो ज्यादा ही रोने लगी तो माता को हृदय में बड़ा सा दुख महसूस होता है तो वैसे बलराम के साथ हुआ बलराम ने कहे बहुत जोर से रो रहा है उनको रहाने गया फिर गए यशोदा के पास। वो कहने लगी है यशोदा तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ कहते कौन हो तुम <laughs> मैं वही हूँ लक्ष्मण बलराम मुझे कहते हैं मैं अनंत शेष हूँ मुझ में ये शक्तियाँ हैं में वो हैं मैं ये कर सकता हूं, मैंने वो किया रामायण के समय और उन्होंने कहा बल उन्होंने कहा अच्छा और फिर बलराम ने कहा तुम नहीं जानती कृष्ण कौन है वो परम भगवान हैं और वही तो है हिरण्य को, को मारने वाले वही तो है रावण को मारने वाले ऐसा सब बोलते जा रहे थे बोलते जा रहे थे माता ईश्वर सुनती जा रही थी फिर माता माता चुप माता विष्णुदानी का आप हाँ लोगों को ये जो भगवान है सारे मेरे घर में अवतरित होना था किसी और का घर नहीं मिला इस प्रकार से बलराम के सारे जो भी ये थे सारे प्रयास विफल हो गए बलराम गए कृष्ण के पास रोने लगे कृष्णा मैं आपको छोड़ नहीं सकता तो कृष्ण बने रहे हाँ वो वास्तव में बंधन कैसे था प्रेम का बंधन था प्रेम के रस्सियों से रज्जु से माता ईश्वर ने बांधा था भगवान बंधे हुए भी थे तो भी भगवान में सामर्थ्य हैं दूसरों को मुक्त करने के लिए हम बंधे होते हैं तो किसी को मुक्त कर सकते नहीं तो भगवान बंधे हुए थे तो उन्होंने सामने अपने आंगन में बांधा था उनको तो देखा दो वृक्ष हैं यमल अर्जुन वृक्ष और वो दो वृक्ष कौन बने थे कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिप्रीम भगवान जाते हैं उनके बीच में से उनका उद्धार करते हैं तो इस प्रकार से जो कृष्ण माता यशोदा के इस प्रेममयी आदान प्रदान सेवा की भावना से बन जाते हैं तो कार्तिक में बहुत सरल हैं कृष्ण को प्रसन्न करना कृष्ण को अपना बनाना कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना कृष्ण की अनुकंपा को प्राप्त करना यदि तो हम इस कार्तिक में विशेष कार्य करते हैं क्या करना चाहिए कार्तिक में कार्तिक में व्यक्ति को वे सुबह जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए स्नान करना चाहिए और उठते ही भगवान के नामों का जप करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे राम अरे राम अरे राम अरे राम और रोज भगवद्गीता को पढ़ना चाहिए कृष्णा पुस्तक पढ़ना चाहिए कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना चाहिए और कार्तिक में तुलसी की सेवा करनी चाहिए भक्तों की सेवा करनी चाहिए और कार्तिक में विशेष रूप से पद्म पुराण कहता है कि व्यक्ति भेति, व्यक्ति ने क्या करना चाहिए और एक विशेष चीज़ रोज दामोदर अष्टकम का उच्चारण करना चाहिए और दामोदर अष्टकम का उच्चारण करके भगवान को रोज एक दीप जलाना चाहिए अर्पित करना चाहिए उसको दीप कि कोई व्यक्ति दीप अर्पित करता है और दामोदर स्तुति को उच्चारण करता है वो व्यक्ति कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करता है तो दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे कोई भी पाप नहीं हैं जो केवल दीप अर्पित करने से ख़त्म नहीं होंगे उनके जो रिएक्शंस हैं तो इसलिए कार्तिक में इन चीज़ों का हमें सीरियसली लेना चाहिए भगवान के धाम को विजिट करना चाहिए अधिक से अधिक भगवान के बारे में सेवा अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना चाहिए अधिक मालावा का जन्म करना चाहिए ना? और सेवा करने का प्रयास करना चाहिए हाँ कार्तिक में अधिक किस तो प्रकार से जब हम करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा कृष्ण प्राप्ति हाय यहाँ है ते कृष्ण की प्राप्ति या कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम की भावना है हाँ उसको जागृत करना बहुत सरल होगा तो इस लीला से हम यही सीखते हैं कि किस प्रकार से माता यशोदा के प्रति माता यशोदा के हृदय में कृष्ण सेवा की भावना है हाँ जिसके द्वारा उन्होंने कृष्ण को बांध लिया तो जब हम कृष्ण को बांधने का प्रयास करेंगे तो भौतिक तीन गुणों के बर्णन से हम मुक्त हो जाएंगे हम तो यही संदेश हमें सीखना चाहिए और कार्तिक महीने को हमें गंभीरता से लेना चाहिए हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा क्रिष् हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कार्तिक व्रत महामहोत्सव के श्री श्री यशोदा दामोदर के शील प्रभुपाद के नेता गौर प्रेमणे हरे कृष्ण